आइए मीडिया कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए सभी मीडियाकर्मी हम आपको उनसे मिला रहे हैं तो अभी हमारे साथ है गोपाल लाल वैष्णव जी जो बिलवाड़ा से बिलोंग करते हैं और टेक्सटाइल ज्योति नाम से एक पब्लिकेशन चलाते हैं तो उनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से गोपाल जी का बहुत बहुत स्वागत है गोपाल वैष्णव जी कैसे हैं आप स्वागत है आपका जी सर नमस्ते बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये मधुबन रेडियो में आपने मुझे इनवाइट किया है जी, जी, और मुझे जो है अपनी बात रखने के लिए और जो भी आपने जो मौका दिया है तो मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बहुत बहुत आभारी आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही जैसा कि यहाँ मीडिया का अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया गया था कि अध्यात्म से हम कैसे मीडिया को उपयोग में लें तो यहाँ हमें बहुत सारी कुछ सीखने को भी मिला है और सबसे बड़ा जो यहाँ पे जो हमने देखा है सर कि जो आदमी गुस्सा होता है जी जी, जी। और जिस हिसाब से जो बातचीत की जाती है यहाँ पे सीखने को जो हमें मिला है हुँ, हुँ. इतना सॉफ्टली चीज हमने कहीं नहीं देखी है बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ जो आता है तो एकदम आदमी बोलना भी सीखता सीखता है है और विनम्रता बिल्कुल बिल्कुल तो ये हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सीखा है और सर अब आप ये जो हम तो यहाँ पे चाहते हैं कि हमेशा जुड़े बढ़ता रहे ये कार्यक्रम जी जी जी आ, गोपाल जी मैं चाहूँगा कि आप आ, टेक्सटाइल uh, ज्योति ये जो नाम लिखा है पब्लिकेशन का ये किस वजह से रखा है इसके बारे में बताइए सर सबसे बड़ा काम तो ये रहा सब के ज, जिस जहाँ पे मैं रहता हूँ सर तो वो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है और भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ही फेम है और जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है मतलब बाकी समाचार पत्र और भी है तो वो जनरल न्यूज न और हमने देखा है कि टेक्सटाइल पर कोई समाचार पत्र नहीं है और इंडस्ट्री पे एक ऐसा पब्लिकेशन होना चाहिए ताकि इंडस्ट्री की जो है न्यूज़ पब्लिश होती रहे तो ये सोच के हमने भारत सरकार को रिक्वायरमेंट की थी और हमारे को जो है इसकी पब्लिकेशन के अनुमति मिल गई थी और मैं खुद भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सर्विस कर चुका था टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का डिप्लोम वगैरह भी किया था और काफ़ी कुछ प्रयास किया उसके बाद हमने ये पब्लिकेशन 2006 में चालू कर दिया था जो तब से लेकर अब तक लगातार चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात है आपने गोपाल जी बताया अपने टेक्सटाइल जूती पब्लिकेशन के बारे में और मैं चाहूँगा यहाँ ब्रह्मा कुमारी आप तीन चार दिन से मीडिया कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं तो यहाँ आपको क्या सीखने को मिला क्या नई चीज़ें आप सीख रहे हैं जी तो सर यहाँ पर सबसे बड़ा तो ये हुआ कि इतना बड़ा नेटवर्क ब्रह्मा का है इसको देख के हमारा दिल बाग बाग हो गया सबसे बड़ी बात तो ये दूसरी बात यह कि यहाँ पे जो हमें सीखने मिला कि हम आ, अब आ, हमारे वैचारिक क्रांति किस तरह से लेके आएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जनहित हो और आ, अच्छी खबरें मार्केट में लेके आएँ और उसमें नेगेटिविटी कम से कम हो यह हो ही नहीं हुँ, और हुँ, हुँ. सत्य खबरें यहाँ से लेके जाए और यह हमने यहाँ सीखा है कि सच खबर उठाएँ और अच्छी चीज़ें मार्केट में दें परोसी जाए ताकि क्या है कि लोगों को कुछ सीखने को मिला और नेगेटिविटी हमेशा रोकने का प्रयास किया जाए ये हमने सीखा है जी जी जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और आशा करूँगा आप सभी जो है गोपाल जी की बातें सुनकर बेहद अच्छा फील कर रहे होंगे और जाते जाते मैं चाहूँगा कि गोपाल जी आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे और बिल भाड़ा की जो खूबसूरती है उसके बारे में भी सर मैं यहाँ के सारे श्रोताओं को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएँ प्रदर्शित करता हूँ दूसरी बात यह है कि यहाँ जितने भी पर्यटक स्थल वगैरह हैं ये बहुत ही बहुत ही लुभावने हैं और मैं ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति इसी तरह से खुश रहे, मुस्कुराते रहे और जीवन में खुशियाँ भरते रहे। जी जी जी बिलवाड़ा के बारे में कुछ बताइए जी सर हमारा शहर भिलवाड़ा है तो ऐतिहासिक महत्व तो बहुत कम है जी। लेकिन ए, ए, इसके मेवाड़ टेक्सटाइल मिल करके एक बहुत बड़ी कंपनी लगी थी और एट टाइम ऐसा आया था कि मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भी समाप्त हो गया लेकिन एक धीरे धीरे धीरे धीरे ऐसा विस्तार हुआ टेक्सटाइल के मामले में कपड़े के मामले में कि आज की तारीख में 70 करोड़ मीटर कपड़ा जो है भिलवाड़ा में परमंत बनता है और एक्सपोर्ट भी होता है स्पिनिंग मिले हैं 20 करीब स्पिनिंग मिले आई हुई है और और भी आ रही है इसी तरह से प्रोसेसिंग भी है और विविंग भी है तो सारा सब कुछ अभी भी बहुत प्रोग्रेस है और बहुत आने वाली कंपनियां और भी आ रही है तो भिलवाड़ा का फ्यूचर टेक्सटाइल में बहुत अच्छा है सब जी जी जी चलिए गोपाल वैष्णव जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बिलवाड़ा के बारे में भी बताया और यहाँ आपको बड़ा अच्छा लग रहा है पॉजिटिव मीडिया का जो साक्षात्कार आप रोज कर रहे हैं उससे आपको प्रेरणाएं बहुत मिल रही हैं और वहाँ जाकर भी आप इसी पॉजिटिव न्यूज़ का साक्षात्कार लोगों को कराएंगे ऐसी शुभ आशा के साथ चेस्ट। रेडियो मजबून की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ धन्यवाद चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने गोपाल वैष्णव जी को सुना टेक्सटाइल ज्यूती पब्लिकेशन चलाते हैं भिलवाड़ा में और बड़े अच्छे पॉजिटिव व्यक्ति है जो चाहते हैं समाज में एक नई बदलाव हो और सबको जो है न्याय मिले और सबका जीवन अच्छा बने बेहतर बने ऐसी भावना के साथ वो अपने काम को कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि उनके साथ आप सभी को भी मैं चाहूँगा अगर आप बिलवाड़ा के आसपास में है तो टेक्सटाइल ज्यूती पब्लिकेशन से जुड़े और अपना जो है विशेष पॉजिटिव अप्रोच करते रहें वहाँ पर अपनी बातें बताते रहें ऐसी शुभ के साथ फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते हमारा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो